करते ओ सहनावत सहन सहनो सह वीर कर्वाई तेजस्वी नधीतमस्तु मह विशाव शांति शांति शांति हाँ जी बोलिए यह सूत्र ये कहना चाहता है दिशा काल और आकाश निष्क्रिय हैं ठीक है ना उसमें क्या कहते हैं नहीं होते है। वैसे ही कर्म और गुण में भी कर्म नहीं होते क्यों गुण में कर्म नहीं होता है ये कह सकते नहीं कह सकते पहले पहले सुनिए यह कर्म नहीं है वाली बात नहीं है कर्म में कर्म नहीं होता है यानी कर्म कर्म को धारण नहीं करता है दोनों में अंतर है जैसे द्रव्य में कर्म होता है यानी द्रव्य कर्म को धारण करता है इसका ही अर्थ है कड़मे आ रहा है द्रव्य कर्म को धारण करता है ये एक बात है क्या ऐसे ही आकाश काल और दिशा ये भी द्रव्य है ये भी अपने में कर्मों को धारण करते हैं तो कहा नहीं करते हैं। क्योंकि वो निष्क्रिय है सर्वव्यापक होने से ठीक है तो कोई ये पूछे क्या गुण फिर कर्म को धारण करता है नहीं गुण भी कर्म को धारण नहीं करता है अच्छा कर्म दूसरे कर्म को अपने में धारण करता हो नहीं वो भी ऐसा नहीं कर सकता ये इसलिए कह रहे हैं ए कर्माणि गुणाश्च व्याख्याता पूर्वोक्त प्रसंग के अनुसार कर्म और गुणों को भी वैसा ही समझ लेना चाहिए कि कर्म और गुण अपने में कर्म को धारण नहीं करते जैसे तो में क्रिया नहीं होती जब ये कहेंगे, तो हेतु बना सकते हैं कि क्षणिक होने के कारण इसके अंदर क्रिया नहीं होगी मैंने ऐसा कोई नहीं है गुण भी क्षणिक नहीं होते हैं स्थायी देर तक रहते फिर भी अपने में धारण नहीं कर सकते ये है? ये तो नहीं है स्वतंत्र ना होने से अन्याश्रित होने से क्या अन्याश्रित होने से गुण कर्म, गुण और कर्म दूसरों के आश्रित रहते हैं। स्वतः आश्रित यानी स्वयं आ, स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होते तो जी, एक रव्ये, के है तो नहीं तो वो वो वो भी वो ऐसा है वो ने उसके अंदर एक विशेष धर्म है इसलिए वो ऐसा है उसमें वो तो कोई नहीं है कि उसके अंदर विशेष गुणत्व विशेष है तो गुणत्व विशेष है आपने बोला कि हाँ तो नहीं ठीक है नहीं वो क्योंकि गुण को कर्म को द्रव्य धारण करता है द्रव्य एक ऐसा प, क्या कहते हैं द्रव्य एक ऐसा पदा, पदार्थ है जो अन्यों को धारण करने में सक्षम है गुण सक्षम नहीं है और द्रव्य अन्यों के आश्रित होता हुआ भी गुणों को इसलिए धारण करता है क्योंकि वो द्रव्य है वो कारण द्रव्यों में आश्रित है क्योंकि कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहा है कार्य द्रव्य कारण द्रव्यो में आश्रित रहता है ठीक है ना और कारण द्रव्य कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों में आश्रित रहता हुआ पराश्रित काराणध्रग्य, होता हुआ भी स्व आश्रित गुणों को रखता है और कर्मों को रखता है बस इतना अंतर है पहले आपने जो इसमें हेतु दिया था वो आपने ये दिया था क्योंकि गुण और कर्म अन्य होने से उसको धारण नहीं कर सकते अन्य किसी को धारण नहीं कर सकते मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के यदि है तो जो आश्रित वाला द्रव्य है वो भी तो किसी गुण कर्म को धारण करता है पर वो वो एक द्रव्य है वो द्रव्य होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है यहाँ का स्वभावता ही है मतलब द्रव्य होना ही उसका स्वभाव है गुण होना स्वभाव है इसलिए वो गुण को धारण करे ऐसा नहीं है उसमें ये हेतु दे, देना ही है कि वो अन्याश्रित है जब गुण का प्रसंग जो दिया है ना पीछे गुण और कर्म का प्रसंग दिया है वहां यही बात कही है ना क्रिया गुणवत्त समवाय कारणम द्रव्य लक्षणम द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्ष गुण लक्षण गुण का जो लक्षण दिया वो द्रव्याश्रयी बताया और एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्षणमित कर्म लक्षण वहाँ पर भी एक द्रव्यम ये कहा यानी द्रव्य के आश्रित रहता है तो द्रव्य के आश्रित हो होना उसका एक बहुत बड़ा धर्म है और द्रव्य द्रव्य के आश्रित होता है वो कार्य द्रव्य कारण द्रव्य के आश्रित होता है बस इतना अंतर है और गुण चाहे वो कार्य द्रव्य के हों या कारण द्रव्य के हों वो द्रव्य के ही आश्रित रहते बस इतना अंतर है ठीक है हाँ जी और कर्म कर्म कर्म वेदनिष्टजी निष्क्रिय जो गुण है है इनके प्रति कर्म का कारणवायि गुणा रविशंकर जी कारणम तो असमवायिनो गुणा गुण के प्रति अथवा गुण कर्म के प्रति प्रसंग तो कर्म को ध्यान में रख कर के बताया गुणेर दिग्व्याख्या रामदयाल जी तो गुणों के समान दिशाओं को भी कारण मानना चाहिए कैसे जैसे गुण कारण बनते हैं वैसे द्रव्य भी मतलब दिशा आदि द्रव्य भी कारण बनते हैं कारण काल प्रभुलाल जी वस्तुओं की उत्पत्ति फिर बताइए वस्तुओं की में और परिवर्तन काल निमित्त कर्मा गुणाश्च व्याख्याता सुकाम जी ऐसे दिशा काल और आकाश के समान कर्म और गुणों को भी समझ लेना चाहिए कर्म कर्मों और गुणों में भी क्रिया नहीं होती। यानी गुणों और कर्मों में कर्म नहीं रहते हैं ये कह सकते हैं एक ही बात है वैसे पर स्पष्टीकरण की दृष्टि से गुणों में कर्म नहीं रहता कर्मों में भी कर्म नहीं रहता आगे बढ़े तत्र षाध्याय तथमा भौतिव्या मनस्च कर्मा खल उक्ता भौति द्रव्यों के मनस्च और मन के कर्माणि कर्म खलु उक्तानि निश्चित रूप से बता दिया गया है संप्रति अब संप्रति तो आत्मकर्माणि विधि निषेधपराणी वक्ष्यन्ते। संप्रति अब आत्मकर्माणि आत्मा के कर्म किस रूप में कर्म है विधि के रूप में और निषेध के रूप में अर्थात करने योग्य और न करने योग्य कर्मों के बारे में वक्ष्यंते कहेंगे ऐसा करना चाहिए यह विधि ऐसा नहीं करना चाहिए यह निषेध तो करने योग्य कर्म क्या है और न करने योग्य कर्म क्या है उनकी चर्चा करेंगे यहां पर क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं करने योग्य और न करने योग्य न करने योग्य कर्मों को नहीं करना चाहिए जो करते हैं न करने योग्य कर्मों को नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं करने योग्य कर्मों को करना चाहिए जो हम नहीं करते हैं ठीक है ना इस बात को लेकर के वक्ष्यं आगे सूत्र के रूप में बताते तेषाम कर्म नाम प्रतिपादक शास्त्र वेद तेजाम कर्म नाम प्रतिपादक <Sugido> उन कर्मों को प्रतिपादित यानी बताने वाला उन कर्मों को यानी विधि निषेध वाले कर्मों को बताने वाला जो शास्त्र है वास्तव में वो वेदः वेद है तस्मात्व वेद विहितानि कर्मा स्वीकर्तव्या निषि तो इति अत्र हेतु प्रदर्शयती सूत्रकार तो कहते हैं उन कर्मों को बताने वाला शास्त्र वेद है इसलिए तावत सबसे पहले वेद विहितानि कर्मा वेद में जो विहित कर्म है यानी वेदों में जो विधान किया है ऐसे ऐसे करना है उन कर्मों को स्वीकर्तव्या उनको अपनाना चाहिए स्वीकार करना चाहिए यानी उन कर्मों को कर लेना चाहिए निषिद्धानी तो अग्राह्याणी और जो न करने योग्य कर्मों को बताया है उनको नहीं करना चाहिए इस हेतु को लेकर के सूत्रकार बताते हैं बोलिएगा बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति ही वेदे इस सूत्र का बहुत प्रयोग लाते हैं बहुत बोलते हैं लोग प्रवचनों में बुद्धिपूर्वा वाक्य वेदे। आजी। संप्रति तो के तिर वेदे हाँ जी संप्रति अब आत्मकर्मा आत्मा के जो कर्म हैं वो विधि और निषेध के रूप में हैं उनको वक्ष्यंते कहेंगे बताएंगे ठीक है क्या होना चाहिए पहले कुछ और बोला था हाँ तो और बोला होगा ठीक है वो भी ठीक होगा जो भी बोला है ठीक है तो बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति वेदे। वेद में वाक्यों की जो संरचना है वेदों में जो मंत्रों में जैसे वाक्य आए हैं उन वाक्यों की जो संरचना है जैसे शब्द है उन शब्दों की संरचना है जो अक्षर है उन अक्षरों की जो प्रस्तुति है वो सब बुद्धिपूर्वा बुद्धिपूर्वक है देखिएगा वेदे धर्माधर्म बोधका नाम विधि निषेधपरा नाम वाक्यानि कृति व्याख्याना कृति खलु बुद्धिपूर्वा अस्ति। वेद में जो धर्म और अधर्म धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान कराने वाले धर्माधर्म बोधका नाम धर्म अधर्म को जनाने वाले अर्थात विधि निषेध पराणाम वाक्यानाम विधि और निषेध को बताने वाले जितने भी वाक्य हैं, उन वाक्यों की कृति रचना संरचना प्रस्तुति कैसी है बुद्धिपूर्वास्थि बुद्धिपूर्वक है क्या देख रहे हैं बुद्धि रि ज्ञानम बुद्धि का मतलब है ज्ञान बुद्धिर्ज्ञान अनर्थान्तरम बुद्धि कहो ज्ञान कहो ये एक ही शब्द के दो पर्याय वाची शब्द हैं तो बुद्धिपूर्वा अस्ति, इसका अभिप्राय है ज्ञानपूर्विका अस्थि यह ज्ञानपूर्वक है विचार पूर्वक है यथार्थ है परमात्मा खलु वेदो रचितः वेदों की रचना परमात्मा की है अर्थात वेदों को बताने वाले ईश्वर हैं क्योंकि यहां रचना शब्द से कोई बनाया है पहले नहीं था इस अर्थ में रचना नहीं है यहां यानी ये जो कहा है ना परमात्मा ना खलु वेदों रचिता परमात्मा ने वेदों की रचना की इस वाक्य से ऐसा लगता है कि वेदों को बनाया जैसे संसार को बनाया ऐसे ही वेदों को भी बनाया इसका यह अर्थ नहीं है। भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद ने एक प्रकरण रखा वेदोत्पत्ति विषय है ना? वेदोत्पत्ति विषय। कुछ लोग इसका बहुत खंडन करते हैं वेदों की उत्पत्ति तो होती नहीं है वेद तो अनादि हैं, वेद उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वहां उत्पत्ति शब्द का अर्थ बनना बन करके जैसे कार्य पदार्थ पहले मिट्टी के रूप में था वो घड़े के रूप में बन करके आया इस रूप में उत्पत्ति नहीं है वो वह उत्पत्ति का अर्थ है प्रकट करना वेदों को ईश्वर ने प्रकट किया ये अर्थ है जी तो फिर पहले हा जीट नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है पहले से आत्मा पहले से था आपके शरीर में प्रकट किया है परमात्मा ने मेरी आत्मा पहले से थी मेरे शरीर में प्रकट किया है ठीक है पहले किसी शरीर में था आज इस शरीर में आ गया आज इस शरीर में से निकल के फिर किसी और शरीर में प्रकट होगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वेद जैसे वैसे ही था तो संसार बनाया प्रकट कर दिया जैसे वेद वैसे ही ईश्वर के ज्ञान में तो और के से वेद प्रकट इस सृष्टि में उनके माध्यम से प्रकट किया है पैसे पिछली सृष्टि में भी ऐसे ही नाम वालों को प्रकट किया है आत्माएं अलग थी नाम यही है ठीक है मतलब जैसे ऋग्वेद कि इनको दिया है अग्नि ऋषि को तो पिछले सृष्टि में भी जिनको भी दिया उनका नाम भी अग्नि था अग्नि नाम रखा ये तो वेदों में नहीं वेदों में क्यों लिखी रहेगी ये तो परंपरा से क्योंकि ईश्वर जो है जो भी जैसा भी प्रकट करता है जैसा भी देता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है नाम वही रखा है अग्नि क्योंकि उनका अग्नि नाम जो है वो शब्द का मतलब अनुवर्थक है अर्थ के अनुसार है ठीक है चले हम आगे परमात्मा ने ख लो वेदो रचिता परमात्मा ने वेदों को रचा इसका अर्थ है परमात्मा ने वेदों को प्रकट किया वेदो ज्ञानागारो अस्ति वेद जो है ज्ञान का भंडार है अनंता वय वेदा जो कहते हैं ना वेद अनंत है यानी यहां ज्ञान के रूप में वेद शब्द है ना कि चार वेदों के रूप में नहीं जहां अनंता वय वेदा ऐसा आता है ना उपनिषद में तो वहां अनंत वेद का अर्थ वहां ज्ञान है यानी ज्ञान अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं ये इसका अभिप्राय है वेद अनंत काल रहेंगे। नहीं वो उस तरह का अर्थ थोड़ा लेना है वहां पर वह प्रसंग क्या है अनंत अनंता वेदा का है? वेद, अनंत है, वेद, आ, वेद का मतलब वेद अनंत हैं वेद वेद का ज्ञान सीमित नहीं है अनंत है जिस अर्थ में वहां कहा अच्छा वेद का अर्थ ज्ञान ही क्यों है इसलिए कह रहे हैं यहां पर वेद वेद ज्ञाने संज्ञा या हम्म विध ज्ञान हाँ विद्या संज्ञा या सार्थकवात वेद में जो शब्द है वो विद धातु से है और विद का अर्थ ज्ञान होता है धातु भी उसी अर्थ को कहता है विध ज्ञाने ये धातु है इसी धातु से वेद शब्द उत्पन्न होता है तो इस संज्ञा का सार्थक होने से भी हम इस बात को समझ सकते हैं वेद कर्त ज्ञान है सच ज्ञान कृति सचा और वह जो वेद है वो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा की कृति है यानी परमात्मा की प्रस्तुति है तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादन न भवितव्यम उस वेद में अन्यथा कर्म प्रतिपादन ना। यानी उल्टे कर्मों का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए न करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन वह नहीं किया है जिनको नहीं करना चाहिए और ईश्वर ने उनका विधान किया हो मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त करने वाले आत्माओं आप ऐसा ऐसा करके मुक्ति को प्राप्त करो ऐसा योग करो युजान प्रथमा क्या है मंत्र नहीं उता वो भी है प्रथमा का है यानी वो एक अलग है खैर यानी वो ये कहते हैं ऐसा ऐसा करो तो आपका योग होगा ऐसा करो तो आपको समाधि लगेगी ऐसा करो तो आपका कल्याण होगा ऐसा करो तो ये होगा ये जो विधान किया है विपरीत विधान नहीं है जो नहीं हो सकता उसका विधान नहीं किया है इसका यह अभिप्राय कह रहे हैं तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादन न भवित उस वेद में न करने योग्य के रूप में कर्मों का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए हो सकने योग्य कर्मों का ही प्रतिपादन किया है यह इसका अभिप्राय है तस्मात त्र प्रतिपादिका तत्र प्रतिपादित कर्म नाम ज्ञानम अनुष्ठानमच अवश्यम कार्यम इसलिए तत्र प्रतिपादित कर्म वेद में जिन जिन कर्मों का निर्देश किया है उन सभी कर्मों का ज्ञानम ज्ञान करना हम सब का कर्तव्य है अनुष्ठानम च और उनका अनुष्ठान भी करना यानी उन कर्मों को व्यवहार में लाना भी हमारा कर्तव्य है निषिद्धान च परित्यागा और जो जो न करने योग्य कर्म वहां पर बताए हैं उनका परित्याग करना है यही हमारा कर्तव्य यह है दो कर्तव्य है करने योग्य कर्मों को जानना न करने योग्य कर्मों को, को, को जानना करने योग्य कर्मों को जानना न करने योग्य कर्मों को जानना करने योग्य कर्मों को जानकर उनका अनुष्ठान करना और न करने योग्य कर्मों को जानकर उनका परित्याग करना यह हमारा कर्तव्य है जो दो या फिर न करने योग्य को जानना, ना करने योगी को जानना, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि करने योग्य को जब जान लिया तो ना करने योग्य अपने आप जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है प्रश्न का है कि आप शब्दों शब्दों शब्दों को जानना शब्दों को को जानना जानना चाहिए चाहिए। जान लो अपने प्रसंग में होगा ऐसा नहीं है सब जगह ऐसा नियम नहीं होता है तो तो शब्दों की सीमा होगी तो वो उस संदर्भ में बता दिया होगा पर यहाँ ये है व्यक्ति को ये कहा जाता है ऊपर ऊपर न बैठो नीचे बैठो ठीक है ना ऊपर न बैठो कहने से ही नीचे बैठो का ज्ञान अपने आप होता है फिर भी उसको क्योंकि आखिर आत्मा आत्मा है ये याद रखना आत्मा बहुत चालाक होता है मतलब जितना चालाक आत्मा है परमात्मा तो एक परसेंट भी नहीं होता है वो तो जैसा वैसे दिखाता है यानी एक एक अर्थ में परमात्मा को जानना बहुत सरल है ईश्वर को सम, समझना सरना बहुत सरल है क्योंकि वो जैसा वैसे दिखाता है हमको पर आत्मा ऐसा नहीं है वो जैसा है वैसा नहीं दिखाता है उसको समझना बहुत कठिन है वो कुछ होता और है और दिखाता कुछ और है आत्मा को परमात्मा ने बनाया है? नहीं, नहीं नहीं आत्मा को परमात्मा ने बनाया का मतलब आ, अभाव से भाव किया ऐसे कैसे हो सकता है क्यों जी चश्मा मुंह में मत लगाई भाव से भाव कैसे हो सकता है अच्छा सत्वर रूपी प्रकृति उसको किसने बनाया ईश्वर ने संसार को बनाया इस संसार का जो कारण है उसको उसको किसी ने बनाया क्या बोलो नहीं बना है। जैसे संसार के कारण को उपादान कारण को किसी ने नहीं बनाया वो पहले से है ठीक है ना अगर उसको भी बनाया है तो किसको लेकर के बनाया ठीक है ना ये पुस्तक बनाया तो किसको लेकर के बनाया कागज को लेकर के कागज को किसको लेकर के बनाया पेड़ को लेकर के पेड़ को किसको लेकर के बनाया किसी और को तो, तो ऐसे जाते जाना पड़ेगा ना आपको किसी को तो मूल मानना पड़ेगा ना उसको किसी ने नहीं बनाया तो ऐसे ही जैसे संसार का जो कारण उपादान कारण मूल कारण है उसको किसी ने नहीं बनाया वो पहले से है ऐसे ही आत्मा भी पहले से उसको किसी ने नहीं बनाया परमात्मा ने केवल जो पहले से रहने वाले आत्मा को लेकर के शरीर में डाला और आपको क्रियान्वित किया है यह परमात्मा की महानता है ऐसा कोई नहीं कर सकता ईश्वर को ईश्वर इसलिए हम मानते हैं उसका जो चमत्कार है वो यही है कि ऐसा शरीर बना करके आत्मा को उसमें डाला ऐसा शरीर बनाना ऐसा संसार बनाना ये ईश्वर का ही विषय है उसी के बस की बात है मनुष्यों के बस की बात नहीं पकड़ में आ रहा है, संसार में है, फिक्स है। हाँ फिक्स है पर उनको ईश्वर गिन सकता है हम नहीं गिन सकते क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है इतना सामर्थ्य हो नहीं सकता हमारा इसलिए हम नहीं गिन सकते इसलिए हमारी दृष्टि से आत्माए अनंत है गिन ना गिन सकने के कारण से और ईश्वर को गिनना आता है उसके पास सामर्थ्य है उसके लिए आत्माए शांत है, है। यानी निश्चित है इतने ही है यानी सीमा है उनकी ऐसे समझ लीजिए कहा चल रहे थे हाँ जी नहीं इनका जो प्रश्न था ना क्या था नहीं जानने योग्य कर्मों को यानी कर, करने योग्य कर्मों को जानना ना करने योग्य कर्मों को भी जानना ये दोनों काम है इसलिए वेद कहता है विधि और निषेध न्याय दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा विधि और निषेध ठीक है ना तो वेद में भी ये अक्षर मा दिव्या निषेध किया है वो तो बता रहे हैं कि पासों से मत खेलना जुवा मत खेलना ऐसा नहीं करना वहां निषेध किया है और उस निषेध को जानेंगे नहीं तो हम कैसे उसको रोकेंगे अगर अगर माँ बाप बच्चों को ये बताते हैं तुम्हें दूध पीना है पानी पीना है शरबत पीना है ये पीना वो पीना है ये तो बता दिया शराब नहीं पीना है अगर नहीं बताएंगे उसको क्या पता लगेगा वो देखा ये तो पानी की तरह हरल है चलो ये भी पी लेता हूं वो पी लेगा उसको बताना पड़ेगा ना ये शराब है इसको नहीं पीना है ये औषधि है ये शराब जो है ये औषधि है किसी रोग की स्थिति में उसको पिलाया जाता है हंस क्यों रहे है? तो सारे आ, ऐसा, है। ऐसा है आपको ये समझना है कि शराब जो बनाया जाता है वो पीने के लिए जो रूटीन पीने के लिए नहीं बनाया जाता है ये याद रखना वो दवाइयों के लिए बनाया जाता है पर उस दवाइयों के लिए बनाए हुए शराब को रूटीन में पीने योग्य बना लिया है जैसे आप ये पीते नहीं है आसव, क्या होता है उसमें अल्कोहल होता है ना उसमें कम मात्रा में होता है और कुछ नहीं जो आसो पीता है तो समझ लेना वो कुछ अंश में शराब पिया है उसने ठीक थी। है ना वो आसव है अलग अलग प्रकार के आसव आते हैं ठीक है ना किसको तो मतलब ये जो टॉनिक होते हैं ना आयुर्वेद के आयुर्वेद के जो टॉनिक होते हैं ना सिरप नहीं सिरप एक अलग प्रकार का होता है। उसमें भी होता होगा पता नहीं मेरे को पर ये जो आ, आ, आ, कुमारी, द्राक्षा कुमारी आसो, द्राक्षा आसो, और आ, अलग अलग कनक अभ्यारिष्ट ऐसे बहुत सारे आसो हैं उन सब में अल्कोहल होता है उनमें भी होता है अल्कोहल होता है उसमें और विष विष जो है विष जिसको कहते हैं अब विष ये विष है नहीं बताएंगे उसको कैसे पता चलेगा वो खा जाएगा मर जाएगा बेचारा पर विष तो सब लोग खाते हैं दवाइयों में हाँ जी हाँ बलदामृत वहां पर जितने भी आम, जितने भी ये जो लिक्विड में आंसुओं के रूप में अरिष्ट के रूप में अमृत के रूप में जो होते हैं ना हाँ तो वो वास्तव में जिसको अमृत बोलते हैं ना उसमें भी तो यही अल्कोहल तो होता है हाँ जैसे आ, आ, ए, जो, इसको जो बोलते है ना आ, तो शराब जो है ना शराब का एक नाम भी अमृत भी है ना तो ये सब औषधियां हैं, औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे आपको बोला जाता है ना आ, हाँ जी आप आ, आ, आपको खांसी है या आ, क्या कहते हैं अस्थमा है तो आप कनका सो आप आपको कोई समस्या है तो आप कुमारी कुमारियासो पी लीजिएगा याद रखना केवल तीन डक्कन पीना है <laughs> तीन डक्कन पानी तीन डक्कन और दवाई मिलाकर के पीना है और बच्चे हैं ना तो बच्चों को केवल डेढ़ डक्कन दवाई और डेढ़ डक्कन पानी मिलाना और बहुत छोटा बच्चा है ना एक डक्कन और एक डक्कन और छोटा है तो आधा डक्कन मतलब वो मात्रा बताई जाती है वो मात्रा में पी जाती है और कई लोग क्या करते पता है इस आंसू को उनको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें नशा होता है और पीने में जैसे शराबी को शराब पीने में अच्छा लगता है वो आंसू ज़्यादा पी जाते हैं आप देखेंगे ना जो ये आंसू पीने वाले जो रोगी होते हैं पहले तीन तीन डक्कन पीते थे फिर चार चार डक्कन भी पीते हैं पाँच पाँच डक्कन छः डक्कन और कोई कोई तो आधा आधा पी जाता है कोई कोई पूरा बोतल एक दिन में पी जाता है ऐसे भी होते हैं क्योंकि नशा है इसमें ये दवाई है तो करने योग्य और ना करने योग्य दोनों का ज्ञान करना है और दोनों का ज्ञान करके करने योग्य कर्मों को करना और ना करने योग्य कर्मों को त्याग करना यह बताया जा रहा है दिया कैसे। आ, कुछ भी कहो मेरे को क्या दिक्कत है और और आपको एक बात बता दूं आ, ये जो प्योर शराब ब्रांडी इस तरह का पिलाते हैं कुछ लोगों को दवाइयों के रूप में हाँ जी बड़ों को भी जो प्रेग्नेंट अवस्था में भी कुछ लोगों को पिलाते हैं वो औषधि के रूप में हुआ ऐसा बोतल के बोतल नहीं पिलाते कभी नहीं पिलाते कि जो सास होती है ना सास अच्छी तरह वो जानती है कि वो, वो बोतल खोलती है और एक एक डक्कन दो डक्कन उस बहू को पता नहीं रहता है कि वो पिला देती है दवाई के रूप में पहली बार सुन हैं हाँ ब्रांडी भी देते हैं वो वो उनको भी देते हैं यानी वो दवाइयों के रूप में देते हैं थोड़ा सा और वो भोगों को पता भी नहीं रहता क्या दिया है हमको दवाई दे देते वो वो एक अलग बात है वो गलत है वो अलग चीज है वो तो बचने के लिए देते, है। बचने के लिए देते हैं हा? तो सोता है आजकल बच्चे यही तो मैं कहना चाह रहा हूं उनके साथ गलत व्यवहार करके ना सोने की आदत बनाया है आ, मैं यही तो कहना चाह, नहीं। नहीं। चाह रहा हूं समय हा नहीं सो नहीं, नहीं ऐसा है उनको जगा के रखते हैं टीवी वो वीडियो गेम फलाना पता नहीं क्या क्या आदतों में डाल देते हैं अब वो आदत व्यक्ति जब उसके साथ में एडिक्शन होता है ना लत पड़ जाता है ना व्यक्ति को उस लत लत के कारण से आदत के कारण से वो उस खेल में लगा रहता है उस देखने में लगा रहता है उसको नींद नहीं आती है फिर वो लोग क्या करते हैं परेशान होकर के ऐसी ऐसी गलत क्रियाएँ करते हैं उस अर्थ में कह रहा हूं वो वो भी वो भी वो एक नेचुरल होता है तो माँ जो होती है ना वो सब मैं जानता हूँ वो भी सोना चाहती है उस बच्चे को संभाल नहीं पाती क्योंकि रात में जगाती रहती है बच्चे जो है ना छोटे बच्चे सोने नहीं देते हैं कई बार जगाना पड़ता है उनको यानी कई बार वो जग जाती है माता है परेशान रहती है और नींद पूरी नहीं होती है जॉब करना है दुनिया भर के काम करना है तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ऐसे ऐसे करते थे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वैद्य किसी कारण से किसी विषय को लेकर के वैद्य के सलाह से ली जाती है वैद्य देता है और वो इस तरह का न करते हुए देता है तब तो हम औषधि के रूप में मान सकते हैं लेकिन ये माताओं ने चला लिया ऐसा किसी ना किसी को देखकर किस तरह का चलाया नहीं ज, नहीं सोता है तो नहीं सोने दो अब अब एक बात और समझ लेना वो कुछ समस्या होती है कुछ बच्चों में छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं रहता ना वो क्यों रो रहे हैं तो उनका समाधान माता को पता नहीं है इसलिए वो इस तरह करते हैं डॉक्टर को बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं ना उनको दिखा करके जो भी समाधान कर सकते हैं करना चाहिए ऐसे ही जैसे बड़े लोगों को परेशान करते हैं जैसे पागलपन जैसा करता है व्यक्ति रोग के कारण से तो उसको क्या करते हैं इंजेक्शन दे देते हैं, नींद की इंजेक्शन दे देते हैं और वो चुप रहता है बचना चाहते हैं उनसे यानी हमेशा आदमी याद रखना हमेशा कर्म से बचने की चेष्टा करता है मेहनत से बचने की चेष्टा करता है यह आत्मा का एक स्वभाव सा बन गया है उसकी अविद्या के कारण से वो हमेशा कर्मों से बचना चाहता है और आजकल की माताएं भी बच्चों को ऐसे ऐसे कामों में उलझा करके रख देती हैं और अपना काम अपना मतलब सिद्ध करती रहती है वो भी बचती रहती है उनको बच्चे का कर्तव्य नहीं दिखता है उनको भोजन बनाने का कर्तव्य दिखता है नौकरी पे जाने का कर्तव्य दिखता है और दूसरों की जो भी काम होते हैं, उन सब कामों करने का दिखता है बच्चे को संभालना नहीं दिखता है उनको तो इतना हो तो दिखता है। है? क्या हो गया <laughs> आपको क्या दिक्कत हो रही है संभालना चाहिए ना जब उनकी उनकी जब समस्या आएगी ना तो उनके लिए भी मैं कहूंगा मैं ये केवल आ, उनके कृष्टि से आ, क्या कहते हैं उनको आ, आ, उनको नकारने की दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है मास्क फन करा ठीक है फिर बच्चा सो जाता ठीक है आजकल बच्चे कुछ भी खिला लो कुछ भी पिला लो सोने का नाम नहीं लेते हैं बहुत कम देर सोते हैं वैसे बच्चे जैसे 24 घंटे में अठारह घंटे सोने में बिता जाए थे तो बाथरूम की काम करते थे, थे। आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं तो वो बता रहे थे कि वो दवा उनको जब हम सवेरे नहाने वगैरह देते थे ना तो चार चार घंटे में बच्चा उठता था खाके सो जाता था खाके सो जाता मतलब दूध पान पी तो आज बच्चे नहीं नहीं करते वो बताई होगी लडकों के के लिए लिए लड़कियों ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आ, ऐसा है आपको इतना दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप महिला को लेकर के आपको ऐसा लग रहा है सुखाम जी अगर यहाँ पुरुष को लेकर के अगर मैं कहूँ अगर आप पुरुष को लेकर के कुछ भी बोलो पुरुष के दोषों को बोलो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोष तो दोष होते हैं चाहे पुरुष के हो या स्त्री के हो आप पुरुषों के दोषों को गिनाइए मैं कुछ नहीं बोलूंगा होते हैं ऐसे पुरुष निकम्मे होते हैं मैं उसके लिए थोड़ा कह रहा हूँ जो पुरुषार्थ नहीं करते चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो आपको इस तरह का प्रतिक्रिया इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यथार्थता को रखा जा रहा है ना कि उनको उनको, उनको आ, गलत है इसलिए मैं सबके लिए थोड़ा कह रहा हूँ तो ये उसका दोष है ना, ना साथ ना बटाने वाले का दोष है नहीं तो, तो लेकिन वो ऐसा करती है करने वाली आ, जो करने वाली, वाली करती है उनको उनको जब हम दो कहते हैं नौकरी छोड़ देखिए एक मिनट सुनिए नौकरी छोड़ो ना जब जब नहीं तो ये मंच पे नहीं बैठा हूँ याद रखना ये मैं कक्षा में बैठा हूँ ना नहीं नहीं रिकॉर्डिंग होने दो वो तो पढ़ने वालों के लिए ही यथार्थ विद्यार्थियों को यथार्थता की बात बताई जा रही है ना यथार्थता की बात बताई जा रही है आपको आपको क्यों दुख हो रहा है क्योंकि आप ऐसा है क्या नहीं नहीं देख नहीं आप पक्षपात कर रहे हो हा हाँ, ऐसा नहीं होता है वो वो अगेंस्ट इसलिए बोला जा रहा है जब उनको ये कहा जाता है भाई आपको बच्चे को संभालना चाहिए आप नौकरी में क्यों जा रहे हो उनको नौकरी छोड़ के बच्चे को संभालना चाहिए हाजी नहीं इसको नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं सुनना है माताजी मेरे को इसलिए नहीं सुनना है क्योंकि जिनको जिनका कर्तव्य बच्चों का पालन करना है वो बच्चों का पालन नहीं करके नौकरी पे जाते हैं वो अपनी इच्छा से तो नहीं जाते ऐसा ऐसा ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता हो सकता किसी को बहुत कष्ट होगा बहुत समस्या होगी जिसके पास आर्थिक समस्या होगी नहीं जी पाते होंगे उनको करना पड़ता होगा मैं उनकी बात नहीं कर रहा अमूमन आप देखेंगे ना महिला में एक ये भी आता है मैं अपने पाँव पर खड़ा हो करके मैं ये दिखाना चाहती हूँ मैं भी किसी में कम नहीं हूं ये जो ओढ़ लगा हुआ है ना केवल उस बात के लिए कह रहा हूँ जो काम जो कर सकता है उसको वो काम करना चाहिए पुरुष का काम पुरुष करता है स्त्री का काम स्त्री करती है स्त्री पुरुष का काम न करे और पुरुष स्त्री का काम न करे जहाँ जैसा है वो वहां वैसा करना चाहिए और और और और आपको ये पता नहीं सुकामा जी को यह पता नहीं जितना पुरुषों का विरोध मैं करता हूं आपने कभी सुना ही नहीं होगा आपने सुना ही नहीं होगा जितना दबा के रखता है पुरुष मैं प्रवचनों में यहां वहां जितना पुरुषों के अगेंस्ट में बोलता हूँ उसको आपने सुना ही नहीं होगा ना आप मेरे प्रवचनों सुनते तो आपको पता लगेगा तब आप लगेगा हाँ ये हमारे कारण से हमारे लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं है जहां जिसका दोष है वो उसी के लिए कह रहा हूं मैं मैं अगर अन्याय से स्त्रियों का खंडन करूंगा तो उसका तो पाप मेरे को लगेगा ना जहां मैं वेद की बात कर रहा हूं जहां वेद के विधि निषेध वाली बातों को लेकर के बोल रहा हूं तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं फिर भी आपको लगता है तो आप स्वतंत्र आपको लगे मेरे मैं मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ना मैं उनको दोषी की दृष्टि से देखना चाहता हूं ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ठीक है चले हम आगे सूत्रार्थ वेद में वेद में वाक्यों की संरचना बुद्धिपूर्वक है अर्थात ज्ञानपूर्वक है बस इतना ही अर्थ तदत्र विषय उसी संदर्भ में उसी विषय में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है बोलिए ब्राह्मणे संज्ञाकर्मा सिद्धि ही लिंगम ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण ग्रंथे ब्राह्मण ग्रंथे वेद व्याख्यान ग्रंथे वेदों की जो व्याख्यान करने वाले जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में संज्ञाकर्मा नाम रखने वाला जो नाम रखने की जो प्रक्रिया है वेदोक्तानाम संज्ञानाम कर्मा। वेद में कहे हुए नामों का जो नामकरण है वो कैसा होता है अर्थकर्णम संज्ञाकर्म कमल है अर्थकर्णम अर्थ करने की जो प्रक्रिया अर्थानुरूपम अर्थ के अनुरूप नाम रखा जाता है जैसा अर्थ होता है उसके अनुरूप नाम रखा जाता है अर्थानुरूपम स्पष्टीकरणम अर्थ के अनुरूप स्पष्ट करने वाला नाम होता है जैसा अर्थ होता है वैसा ही वो नाम स्पष्ट करता है अर्थ के अनुरूप नाम रखा जाता है मतलब जो भी नाम रखते हैं चाहे सूर्य का है चंद्रमा का है धरती का है अग्नि का है वायु का नाम है जितने भी नाम हैं या ऋषियों के नाम हैं मनुष्यों के नाम हैं जितने भी नाम रखते हैं ना वो जैसा वो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अनुरूप उसका नाम रखा जाता है क्या जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो परिवर्तन तो होते नहीं है तो मतलब जड़ पदार्थ और मनुष्यों में परिवर्तन होता है मनुष्यों का नाम तो बहुत अच्छा रखा है पर मनुष्यों के जो नाम रखा जाता है वो दो प्रकार से रखा जाता है एक तो उसके कर्म के अनुसार उसका नाम रखा जाता है और एक उसका नाम रख करके फिर उस व्यक्ति को उस रूप में बनाया जाता है ऐसे दो प्रकार के नाम रखे जाते हैं और ऋषियों के जो नाम है वो कर्म के नाम है मतलब उन्होंने वैसा कर्म किया वैसी क्रियाएं की किए वैसा काम किया इसलिए उनका नाम वैसा रख दिया और उनको जो जन्म से जो नाम रखा जाता है वो नाम नहीं है ऋषियों के अक्सर जितने भी ऋषियों के नाम हम सुनते हैं वो उनके कर्म के नाम है जन्म के नाम नहीं के नाम रखे वो हाँ वैसा बनाने के लिए वैसा नाम रखना चाहिए अगर वो वैसा नहीं बन पाया तो उसका नाम बदल देना चाहिए हाँ बिल्कुल मान लीजिए किसी का नाम विनय रखा है और वो उसके अंदर इतना गुस्सा इतना क्रोध है वो विनय तो वो करता ही नहीं है विनम्रता तो है ही नहीं है तो उसका नाम विनय रखने का कोई मतलब नहीं है उसको हटा देना चाहिए तो समझ में आ रहा है नहीं हटाते नहीं है वो तो हमारी हमारे हाथ में है ना ये तो मां बाप के हाथ में खुद के हाथ में है वो खुद को उसको शर्म आनी चाहिए मेरे को गुस्सा ही गुस्सा आता है मैं कभी विनय विनम्रता मेरे में है ही नहीं है तो कम से कम नाम को तो बदल दू वो बदलता ही नहीं है उसकी गलती है ठीक है ना उसके जो भी अधिकारी होंगे वो कर लेना चाहिए उनको पर वो आजकल ऐसा होता नहीं है पर पहले ऐसे होता था उनको आ, कर्म के अनुसार उनके नाम दिए जाते थे एक और जन्म से जो नाम दिया जाता है अगर वो वैसा नहीं बनते हैं तो उसका नाम हटाया जाएगा हटाया जाना चाहिए तभी अर्थ के अनुसार नाम रखने का मतलब हुआ चले तो कह रहे हैं वेदोक्ता नाम संज्ञान कर्म वेद में कहे नामों का जो कर्म है अर्थात अर्थकर्णम अर्थ करने की जो प्रक्रिया है वो अर्थानुरूपम स्पष्टीकरणम अर्थ के अनुसार ही वो नाम स्पष्ट करने वाला है तद कर्मवा कर्म या उस अर्थ को विदान करने वाला जो कर्म है वो कैसा है सिद्धिर वो वेद में कहे वाक्यों को सिद्ध करने में लिंग है प्रमाण है बुद्धिपूर्व वाक्य कृति रीति सिद्धे वेदों की वाक्यों की संरचना ये बुद्धिपूर्वक है इस बात को वो सिद्ध करने में लिंग बनता है वो नाम यदि सिद्धि ही प्रसिद्धि सिद्धि शब्द से आप ये भी कह सकते हैं सिद्धि का मतलब प्रसिद्धि क्या प्रसिद्धि है ज्ञानमयो हो ई वेद वेद तो ज्ञानमय है यानी ज्ञान का भंडार है ज्ञानात्मक है वेद तो ज्ञान स्वरूप है यथार्थता से युक्त है इसलिए वहां जो भी नाम है वो सब यथार्थ है अयथार्थ नहीं है ये कहना चाहते हैं, इस रूप में वो प्रसिद्ध है इत्यस्य लिंगम प्रमाणम यही लिंग है प्रमाण है वेदों की वाक्य संरचना बुद्धिपूर्वक है इस संदर्भ में यथा उदाहरण से समझा रहे हैं विश्वामित्र किसी का नाम विश्वामित्र है क्यों विश्वामित्र है तो कहते हैं सर्वमित्र वो सबका मित्र है इसलिए उसका नाम विश्वामित्र है विश्व में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए वो मित्र है इसलिए उसका नाम विश्वामित्र है ईश्वर का नाम है विश्वामित्र ठीक है जी विश्वस्य है मित्रम मित्र ब्राह्मण में आया है विश्वसी है मित्रम वो संपूर्ण विश्व का मित्र है इसलिए उसका नाम विश्वामित्र है यानी ईश्वर को सब चाहते हैं ईश्वर के साथ सब जुड़ना चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ईश्वर के साथ नहीं जुड़ना चाहता हो नास्तिक को छोड़ करके वो तो अपवाद है अपवाद से आप थोड़ा नियम को बदल दोगे ठीक है और याद रखना भले ही वो नास्तिक है वो शब्दों से नास्तिक होता है याद रखना अर्थ के अनुसार नास्तिक कोई नहीं होता आज तक नहीं हुआ हाँ ईश्वर नाम से ईश्वर के नाम से जो सुना जाता है जो बोला जाता है उनसे वो दुखी है उनको नहीं मानता है लेकिन कोई शक्ति है कोई सामर्थ्य है वो कुछ ना कुछ उसके मन में डर रहता है और जो डर रहता है वही तो ईश्वर है वो जिससे वो डर रहा है नहीं तो जब कोई है ही नहीं उसको डरने का क्या मतलब है कोई ऐसा नास्तिक दुनिया में आज तक पैदा हुआ ना है ना होगा जो नहीं डरता किसी किसी ना किसी शक्ति से वो डरता है वो शक्ति तो परमात्मा है इसलिए वो नाम से डर नाम को नहीं मानता है शब्दों को नहीं मानता है लेकिन अर्थ को अस्वीकार कभी नहीं कर सकता आ, मेरे को याद है एक बार अखबार में न्यूज में वैसे आता रहता है ना कि विश्व प्रसिद्ध कौन है विश्व प्रसिद्ध ये है सब सबसे अधिक धनिक इतने लोग ऐसे आता रहता है ना अलग अलग विषयों में तो ऐसे ही विश्व के टॉप दस नास्तिकों का वर्णन दिया है उसमें किसी अखबार में यानी विश्व में ये टॉप के दस नास्तिक हैं और उनका परिचय दिया है उनके बारे में कुछ लिखा है और उसमें उन सब दसों के लिए लिखा है ये इस, -इस जगह में अमुक अमुक स्थिति में ये भी ईश्वर को इसने स्वीकार किया मतलब ईश्वर शब्द से नहीं स्वीकार किया लेकिन उसके मन में उसके किसी कोने में उसकी क्रिया में व्यवहार में उसको डर किसी से डर उसके मन में बैठा हुआ है उसने स्पष्ट किया वहां पर मतलब लेखक का लिखने का अभिप्राय यही था कि ये भी नास्तिक नहीं थे वास्तव में बस ईश्वर नाम से ईसा नाम से या भगवान के नाम से अल्लाह के नाम से वो नहीं मानते हैं पर किसी न किसी शक्ति को वो स्वीकार अवश्य करते हैं उनके व्यवहार से ये स्पष्ट होता है तो उनके कुछ व्यवहारों को उसने दिया है उन व्यवहारों को पढ़ने से पता लगता है कि ये वास्तव में नास्तिक नहीं थे इसलिए एक प्रकार से देखेंगे उस रूप में नास्तिक कोई नहीं है बस मैं वेद को नहीं मानूंगा इतने मात्र से वो नास्तिक हो जाता है ऐसा मैं पुनर्जन्म को नहीं मानूंगा इसलिए वो नास्तिक हो जाता है मैं आत्मा को नहीं मानता ऐसा बोलता है, है। इसलिए वो नास्तिक है बस इस रूप में इस आ जो भी है मतलब जो आ, बातों में या व्यवहार में जो क्रियाएं कुछ हम करते हैं उनको लेकर के वो अस्वीकार करता है बस इतना ही इतने मात्र से वो नास्तिक कहलाता है चले अगली बात किसी का नाम देवापी है देवापी देवापी को देवापी क्यों कहते हैं देवानम आप देवापी इसलिए कहते हैं देवानम आप देवों की प्राप्ति के कारण से वो देवापी है यानी दिव्य गुणों को जिसने प्राप्त किया है देवताओं को जिसने प्राप्त किया है दिव्यताओं को दिव्य विशेषताओं को जिसने प्राप्त किया उसको देवापी कहते हैं त्रित किसी को त्रित क्यों कहते हैं दो अक्षरों का नाम है बहुत अच्छा नाम त्रिति तीर्णतमो मेधया बुद्धि से वो तर जाता है इस संसार रूपी भवसागर से वो तरता है किससे बुद्धि से जो बुद्धि से इस भवसागर को भवसागर से अपने नैया को पार कराता है उसको त्रिता कहते हैं तीर्णतमो दे मेधया ठीक है जी ये निरुक्त का दिया है यहां पर भारद्वाज या भरद्वाज किसी का नाम भरद्वाज है या भारद्वाज है तो भरद्वाज भरद्वाज को भरद्वाज क्यों कहते हैं तो कहते हैं वाजभृत वो वाच को धारण करने वाला होता है वाच कहते हैं अन्न को वाच कहते हैं बल को वाच कहते हैं विद्या को ज्ञान को मेधा को वाच के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो यहां मुख्य रूप से आप अन्न को और बल को भी ले सकते हैं प्रसंग के अनुसार तो जो अन्न को धारण करता है जो बल को धारण करता है वाजा इति अन्नम बलम जो वाज को बल को ज्ञान को भृत धारण करता है इसलिए उसको भरद्वाज कहते हैं स्पष्ट हो रहा है जी आर्षेय ब्राह्मण में ऐसा आया हुआ अत्रि ही दो अक्षरों का अच्छा नाम है अत्रि ही अत्रि को अत्र के अत्री क्यों कहते हैं बहुत अच्छा समाधान दिया है अत्र ही वह इच्छते इसी जन्म में वो मोक्ष को चाहता है इसलिए उसका नाम अत्री है तृतीयम तीन धाम है ना यानी तीन पद है या धाम कहिएगा कुछ भी कहिएगा तीसरा लोक वो इसी जन्म में चाहता है एक तो ये लोक है भूलोक एक परलोक है अगला जन्म और तीसरा लोक मोक्ष है तो तीसरे लोग को इसी जन्म में वो चाहता है जो इसी जन्म में तीसरे लोग को चाहता है मुक्ति को चाहता है उसको अत्री कहते छंदांशी छादनाथ छंद को छंद क्यों कहते हैं? एH, हैं ये पापों को ढकने वाले होते हैं ठीक है जी छांशी छादनाथ छा यानी ढक दे देते हैं ये पापों को ढकते हैं ये पापों को होने नहीं देते या कुछ भी कह सकते हैं या ये जो अक्षरों की जो अक्षर विन्यास होता है ना छंद शास्त्र के अनुसार भाई इतना इतने अक्षर होना चाहिए उस रूप में वो उन अक्षरों को ढक के रखते हैं उसको व्यवस्थित रखते हैं कुछ भी कह सकते हैं आप आच्छादय तस्मात्ंदांसी आच्छादयन ये आच्छादित करते हैं आच्छादयन ठीक है ये आच्छादित करते हैं ढकते हैं यानी यान इस अर्थ में लेना है उत्तम उत्तम अर्थों को वो छुपा करके रखते हैं जैसे वेद मंत्र में बहुत सारा अर्थ है यानी बहुत सारा उसका मीनिंग है वो सब को वो ढक के रखते हैं हर किसी को दिखाते नहीं है उसको उस विद्या को जो जानने वाले उसी को दिखाई देते हैं ऋषियों को ही वो अर्थ दिखाई देते हैं हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं वेद मंत्रों का जो अर्थ है वेद मंत्रों का जो साक्षात्कार है वो ऋषि लोग करते हैं उस अर्थ को हर कोई दर्शन नहीं कर सकता क्यों वो ढक कर के ऐसा रखते हैं आप देख नहीं पाते कितने ही खोदते जाओ उसको कितने ही चीरपाड़ करते रहो कितने ही समझते जाना कि मैं व्याकरण जानता हूँ निरुक्त जानता हूँ इस सबका अर्थ जानूंगा ये होगा इसका ये मतलब होता कर, करते रहेना अपना मतलब उसका वास्तविक अर्थ आप वो ऐसा नहीं जान पाओगे जैसा ऋषि लोग जानते हैं ठीक है ना वो छंद जो है ना तो वेद के अर्थों को ढक्कर के रखते हैं सुरक्षित रखते हैं अयोग्य व्यक्ति के सामने खुलकर के नहीं आते वो अर्थ इसलिए उसका नाम है छंद यानी वेद छंदासी छादनाथ वेद को वेद इसलिए कहते हैं छंद को छंद इसलिए कहते हैं वो इस प्रकार से ढककर के रखते हैं अर्थों को ऐसा समझ लीजिएगा अगली बात रुद्र रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण शतपद ब्राह्मण कहता है यद अरोदित तस्मात रुद्र क्योंकि ये रुलाता है इसलिए रुद्र है अथवा यद अरोदित क्योंकि इसने रुलाया है इसलिए रुद्र है मंत्रा मननात। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं क्योंकि उनसे मनन किया जाता है मंत्र को लेकर के पता नहीं कितना मनन व्यक्ति करता है अच्छा प्राणों को भी रुद्र कहते हैं तो प्राणा वही रुद्रा प्राणों को रुद्र कहते हैं क्यों कहते हैं प्राणा ही इदम सर्वम रोदयंती प्राणी ही सबको रुला देते हैं इतने खतरनाक है कि सबको रुला देते हैं कोई आंसू ना निकाल के ना रोए लेकिन अंदर से रोएगा वो कोई कोई जैसे पुरुष होता है ना पुरुष वो बहुत आ, क्या कहते हैं चालाक होता है या यूं कहिएगा अपने आप को दिखाता है कि मैं तो स्ट्रांग हूं ठीक है ना वो स्ट्रांग वांग कुछ नहीं है वो अंदर से रोता रहता है ज्यादा ठीक है वो ऊपर से नहीं दिखाता है मतलब बहुत कम लोग हैं जो आंसू निकाल करके रोते हो पुरुषों में बहुत कम लोग होते हैं मतलब होते तो हैं लेकिन सब नहीं होते यू कहिएगा ऊपर से नहीं रोते लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा रोते हैं वो इसका मतलब है प्राण सबको रुला देते हैं इसका ही अभिप्राय है प्राण किसी को छोड़ते नहीं सबको रुलाते इसलिए उसका नाम रुद्र है हाँ मतलब किसी को बाहर से आ, अंदर से बाहर से जो रोता है ना वो, वो जल्दी बुला देता है लेकिन जो अंदर से रोने वाला है ना वो बहुत खतरनाक होता है वो छुपा करके रखता है वो आंसू निकाल करके बस निकाल दिया उनका अपना दुख हट गया एक बार आंसू निकाल दिए तो दुख हट गया उनका और लेकिन जो अंदर से रोता है ना वो बहुत खतरनाक होता है वो दिखाता नहीं अंदर से दुखी होता रहता है कम से कम वो दिखा करके किसको कहा जाता है ना मन को हल्का कर दीजिएगा कोई बहुत दुखी हो रहा है अरे कुछ किसी को बता दो हुआ क्या है क्यों दुखी हो रहा वो बता करके अपने मन को हल्का कर देता है तो जो आंसू निकाल करके वो अपने दुख को हल्का कर देता है हटा देता है और जो आदमी आंसुओं से नहीं रो रहा है और अंदर अंदर दुखी हो रहा है परेशान होता रहा है अपने आप को जला रहा है एक प्रकार से अंदर से ऐसा हाजी ये नहीं विधान बना रहा हूं आंसू निकालना जरूरी है मतलब एक बात कह रहा हूं कोई आंसू निकाल करके उसको जल्दी समाप्त करता है कोई ना निकाल करके देर तक रखता है वो अभिव्यक्ति के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं चले सूत्रार्थ ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक शब्दों का नामकरण ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक शब्दों का नामकरण वेदों में वाक्य रचना वेदों में वाक्य रचना बुद्धिपूर्वक है इसको सिद्ध करने में प्रमाण है लिंग है बड़े आगे स्पष्ट हो गए जी सूत्रार्थ संज्ञाया संज्ञाया तु उत्तम अथा कर्मोपी ज्ञानपूर्वक निदर्शयती संज्ञा का ज्ञानपूर्वकत्व सिद्ध किया है यानी नाम ज्ञानपूर्वक है जो भी नामकरण है वेद में ये सब बुद्धिपूर्वक हैं ज्ञानपूर्वक है ये तो बात कही है कर्मनों की ज्ञानपूर्वक निद, निदर्शयति। है वेदों में जितने भी कर्म बताए हैं वो कर्म भी ज्ञानपूर्वक हैं, ऐसे आंख मीच करके नहीं बताया है। इस बात को लेकर के स्पष्ट करते हैं बोलिएगा बुद्धिपूर्व दि ददाति ही।, ही ये विसर्ग, विसर्गात शब्द है क्रियापद नहीं है शब्द रूप है ददाती बुद्धिपूर्व बाशी को देखिएगा ददाती सूत्र में जो ददाती जो शब्द आया है धातु निर्देश यदवा धातुवर्तेयांत प्रयोग यह व्याकरण की दृष्टि से बताया जा रहा है यहां पर ददाती ही ये जो शब्द है ये स्थित प्रत्ययांत है और जहां धातु का निर्देश किया जाता है यानी क्रिया का निर्देश किया जाता है वहां उस क्रिया के साथ प्रत्यय को जोड़ करके अलग शब्द बनाया जाता है उसको शब्द रूप बनाया जाता है इस अर्थ में यहां पर प्रयोग है व्या, व्याकरण में आता है धातु के प्रसंग धातुओं के प्रसंग में तीसरे अध्याय में इक्तिपो धातु निर्देश वक्तव्य हा नहीं स्तीपो ध धातु निर्देशे वक्तव्य ऐसा है मतलब महाभाष्य में और उ, काशिका में भी यह है तो धातु का निर्देश यानी क्रिया का निर्देश जहां किया जाता है वहां पर स्थिति प्रत्यय को जोड़ लेना चाहिए वो प्रत्यय जोड़ करके उस क्रिया को शब्द रूप बनाया जाता है लेकिन ये धातु का निर्देश क्या किया जी का निर्देश क्या किया बताएंगे बताएंगे तो यहां स्थित प्रत्यंत हो गए ददाति ही ऐसा जैसे पठती ही ददातिर दान प्रकार तो यहां क्रिया का निर्देश करके जो कहना चाह रहे हैं दान के प्रकार को बताया जा रहा है यहां पर दान कैसा हो उसके प्रकार को बताया जा रहा है यही धातु निर्देश है यहां पर सच वेदिपूर्व ज्ञानपूर्व को विद्यते और वो जो दान का प्रकार है देने का जो प्रकार है वो वेद में बुद्धिपूर्वक है ऐसे नहीं दिया जाता है दान ऐसे नहीं देना चाहिए बुद्धिपूर्वक देना चाहिए ये बात कही जा रही वेद में बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक दान देने का प्रकार बताया गया है तेना तद विहीत कर्मा स्वीकर्तव्या इससे भी वेद विहित कर्मों को अपनाना चाहिए इस बात को समझ लेना चाहिए तद ये था। उदाहरण से समझाया जा रहा है अहम भूमिम अददाम आर्याय ईश्वर स्वयं कहता है मैं इस धरती को उस व्यक्ति को देता हूं जो आर्य है जो योग्य है अनार्य को नहीं देना चाहता हूं धरती का साम्राज्य मैं एक आर्य को देना चाहता हूं श्रेष्ठ व्यक्ति को देना चाहता हूं अहम भूमिं अददाम आर्या मैं इस भूमि को आर्य के लिए देता हूं हाजी दे दे क्या वो तो आपकी आपका दोष है आप उसको नहीं बना के रखते हो लड़ते रहे तो दूसरों के साथ में तो इसलिए जो लड़ने वाला होता है तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है आपस में जब दो व्यक्ति लड़ता है तो तीसरा आकर के उसका फायदा उठाता है आप लड़ना बंद कर दो मिल करके रहो तो बस ये बात है तो ईश्वर कहता है मैं आर्यों के लिए भूमि देता हूं यानी बुद्धिपूर्वक वो दे रहे हैं ऐसे नहीं दे रहे कोई उसके साथ में कोई आ, क्या कहते हैं आ, कोई पक्षपात नहीं कर रहा भाई मैं इनको तो दूंगा इनको नहीं दूंगा को कोई पक्षपात नहीं योग्य व्यक्ति को देना चाहते हैं ये इसका अभिप्राय है अहम दाशुषे विभजामि भोजनम वो तो कहते हैं अहम दाशुषे, अहम मैं दाशुषे जो देने वाले हैं जो त्याग करने वाले हैं उनके लिए भोजनम विभजामि, भोजन का विभाग करता हूं देखिए हमारे लिए कैसा भोजन दिया भगवान ने कितना उत्तम भोजन दिया है और सुवर को कैसा भोजन दिया देख लीजिएगा समझ में आ रहे गाय को कैसा भोजन दिया है और हमको कैसा भोजन दिया है दिन्के दिन्के पर वो वो भोजन करके कोई बहुत बड़ा काम करते नहीं है वो <laughs> याद रखना मनुष्य ये भोजन करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है ऐसा भोजन हमको दिया है जिस भोजन को ग्रहण करके हम बहुत बड़े प्रयोजन को सिद्ध करते हैं याद रखना वो तो वो आप आप यूं कहना चाहते हैं कुत्ता तो बहुत सुखी है जी ठीक है आपको तो कुत्ता बना दें पता लगेगा कौन सुखी होगा ऐसा थोड़ा होता है लोग कहते हैं मनुष्य जन्म मिलना बहुत बड़ी बात है मनुष्य बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है नहीं समझ में आता आदमी नहीं जी देखो मेरे से तो अच्छा ये कुत्ता है सी में रहता है डन के गद्दों में सोता है ए में रहता है बड़े मैंने कभी दर्शन नहीं किया ऐसे ऐसे साबुनों से उसको नह, नहलवाया जाता है कुत्ते को हम उसको ऐसे ऐसा भोजन खिलाते हैं उनके लिए होटल है आजकल हां? हां? हां? हमारे लिए तो होटल की तो बहुत दूर की बात है हम होटल में जाके खरीद नहीं सकते उनके लिए होटल है पता नहीं क्या क्या व्यवस्था है हमसे कितना ज्यादा सुखी है कोई सुखी बुखी नहीं है वो आपसे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल रहा तो भी उससे ज्यादा सुखी है आप क्योंकि वो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है जिस स्वतंत्रता से आदमी को जितना सुख मिलता है उतना सुख कितने ही आप डनलप की गद्दियों में रख दिया जाए आपको वो सुख नहीं मिल सकता बंधन में आपको कितना ही बढ़िया खिलाए पिलाए सब कुछ किया जाए ना ये जो बड़े बड़े नेता लोगों को जेल होती है ना कितने घबराते हैं और रहना नहीं चाहते वहां पर ऐसा नहीं कि उनको वहां कुछ खाने को नहीं देते हैं उनके लिए सब व्यवस्थाएं है करते हैं पर जेल जेल होता है याद रखना नहीं रहना चाहते वहां पर इसलिए छूटना चाहते जेल के नाम से ही उनको बहुत डर लगता है वो तो जाना ही नहीं चाहते जेल में समझ में आ रहा है जी इसलिए जेल तो बहुत बड़ी चीज है इसलिए कुत्ता मनुष्य से ज्यादा कभी सुखी नहीं हो सकता है वो कहते हैं उसको पता ही नहीं जी हमको मेरे को क्या किया जा रहे है उसको बहुत कुछ पता है वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता है देने पर खाता है हाँ याद रखना नहीं देने पर नहीं खा सकता वो और माँ भोजन बना करके गई और वो नहीं देगी तो बच्चा नहीं खाएगा ऐसा नहीं है ले जाकर जा के उठा करके खा लेगा भूख लगे तो इतनी स्वतंत्रता है बच्चे के पास नहीं वो एक अलग बात हो गया <laughs> मतलब बच्चे के पास इतनी नहीं है ना नहीं है मतलब बच्चा भले बच्चा है लेकिन उसको इतनी स्वतंत्रता मिली है उसको भूख लग रही है तो उसको ये बोध है जाकर के मैं ले सकता हूँ खा सकता हूँ मेरी माँ बुरा नहीं मानेगी लेकिन कुत्ता को इतना नहीं है वो जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं खाएगा और अगर वो दौड़ करके खाएगा तो उसको मार पड़ता है जो पालतू तो कुत्ता होता है ना वो ऐसा नहीं करता कि मालिक नहीं है तो जाकर के खाए कुछ ऐसा नहीं कर सकता उसको ऐसा सिखाया जाता है नहीं उसको हर बात सिखाई जाती है खैर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो फिर वो कुत्ता बन करके देख ले और कुछ नहीं हो सकता है हाँ जी हाँ बना देंगे कुत्ते की तरह रखेंगे उसको तब पता लगेगा बना वो ऐसा बनाए थोड़ा जाता है क्योंकि आदमी फिर बना करके दे उसको एहसास नहीं करवाया सकता है ना एहसास तो मनुष्य में करवाया सकता है तो काम करते आपको कुत्ते की तरह ही रख देते हैं आप जब देंगे आपको वहा रस्सी से बांध करके रखेंगे आपको उसी तरह रखेंगे उसी तरह खिलाएंगे पिलाएंगे हाँ हाँ देखो उदाहरण का वही अंश लो उदाहरण का वही अंश लो सब मत लेना आगे बढ़े तो भगवान ने भोजन का भी विभाग विभाग जो किया है वो बहुत बुद्धिपूर्वक किया है मनुष्यों के लिए ऐसा ऐसा आहार दिया है वैसा आहार और किसी के लिए नहीं दिया है ये कह रहे हैं अहम दाशुषे विभजामि विभजामी भोजनम यहाँ आकी मात्रा को हटा दीजिए विभजामि विभाजामि नहीं है विभजामि भोजनम भूमिदानम आर्याय श्रेष्ठा वीरिया हाँ वीराया भूमि दानम आर्याय भूमि का जो दान भगवान ने दिया वो आर्य के लिए दिया अर्थात श्रेष्ठ के लिए दिया है वीराया वीर के लिए दिया है श्रेष्ठो आर्यो वीरो भूमि परिष्करण शासनम च करतुम शक्नोति। वो कहते हैं श्रेष्ठ आर्य ही श्रेष्ठ आर्य या वीर ही भूमि का परिष्कार कर सकता है भूमि का संस्कार कर सकता है और भूमि का संस्कार करके उस पर शासन कर सकता है यहाँ भूमि से केवल भूमि नहीं है भूमिस्त प्रजा आदि सब कुछ है मतलब उस भूमि को वो बंजर को भी उपजाऊ बना देता है ये है परिष्करणम परिष्कार समझ में आ रहे हैं ना बंजर भूमि को भी वो परिष्कृत करता है परिष्कार करता है यानी उपजाऊ बनाता है और डजर्ट को भी क्या बोलते इसको मरुस्थल को भी वो उपजाऊ बना देता है ठीक है ना मोदी वो उसी के इराक के अनुसार इजराइल हाँ इजराइल के पैटर्न पर कर रहे हैं ना तो इज़राइल भी आ, मरुस्थल को भी पता नहीं स्वर्ग बना रखा है उन्होंने पूरे विश्व में ये कहा जाता है एग्रीकल्चर में जितना डेवलप इज़राइल है उतना डेवलप्ड कोई देश नहीं है अग्रीकल्चर में बहुत डेवलप्ड है उनका टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के संबंध में बहुत हाई लेवल का है ऐसा बोला जाता है ठीक है तो ये बात है यहाँ पर परिष्कार करना और उस पर शासन करना ये वीर श्रेष्ठ व्यक्ति ही कर पाता है और कोई नहीं कर सकता ना अश्रेष्ठो अवीरो निर्बला। विक्ति, अनारी विक्ति, निर्बल अश्रेष्ठ व्यक्ति अनार्य व्यक्ति निर्बल व्यक्ति जो वीर नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता भोजने कृत कर्मनो अधिकार भोजने कृत कर्मो अधिकार बहुत अच्छा वाक्य है भोजन का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता है उत्तम उत्तम भोजन हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कौन कर सकता कृत कर्म जिसने कर्म किया है जिसने श्रेष्ठ कर्म किया है उसी को श्रेष्ठ भोजन मिलता है इसलिए वाक्य बहुत अच्छा है भोजने कृत कर्म नो जिसने कर्म किया है उसी व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है उसी को ऐसा भोजन मिलता है यानी भोजन में कर्म किए व्यक्ति को ही अधिकार है तस्मात यथा योग्यम तद इसलिए परमात्मा ने यथा योग्य भोजन का विभाग किया है इसी बुद्धिपूर्वम ज्ञानपूर्वम दानम भूमे विभाजनम स्पष्टम एव इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञानपूर्वक दान देना भूमे भु, विभाजनम और भूमि का विभाग करना यह स्पष्ट ही है कि जो भी ईश्वर करता है वो बुद्धिपूर्वक करता है ज, जो भी कर्मों का विधान किया है वो बुद्धिपूर्वक किया है और जो भी ज्ञान दिया है वो भी बुद्धिपूर्वक दिया है यानी वेद में जो कुछ भी है ज्ञान के रूप में कर्म के रूप में उपासना के रूप में सब बुद्धिपूर्वक ही है वेद में ज्ञान ज्ञानपूर्वक है वेद में कर्म ज्ञानपूर्वक है वेद में उपासना ज्ञानपूर्वक है ऐसा समझ लेना चाहिए सूत्रार्थ वेद में देना आदि कर्मों का देना आदि कर्मों का प्रकार या विधान बुद्धिपूर्वक है जी बहुत सारे कर्म है ना एक ही कर्म थोड़ा है देना आदि बहुत सारे कर्म है ना ये तो एक उदाहरण है दाती तो एक उदाहरण है एक उदाहरण के रूप में एक कर्म को बताया ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, अनंत कर्म हैं, वो सब बुद्धिपूर्वक ही है यूं ये वेदों में कर्मों, वेदों में कर्मों का विधान बुद्धिपूर्वक है ये इस कार्य सूत्र का ठीक है इतना ही रखते हैं ओंकार सबको प्रणाम